ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र का जो प्रथम वाक्य है ता, ये ता देवता हा, ता एता महत्य अर्णवे प्रापतन इसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार कर चुके हैं शब्दार्थ बता दिया है महान अर्णव है संसार सागर ही संसार सागर का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध सागर की समानताएं संसार सागर में अनेकों प्रकार की बताई और इस प्रकार संसार सागर अंतर्गत कार्यक्रम संघात विशेष में तादात्म में अभिमान तत्सबंधी में आत्माभिमान ममाभिमान रूप आसक्ति ही संसार में पतन है संसार सागर में यह बताया गया अब द्वितीय वाक्य है तम अश्ना अनुवार्जतो। इसकी व्याख्या करने से पहले भगवान भाष्यकार प्रथम वाक्यर्थ पर ही शंका करते हुए प्रथम वाक्य का अभिप्रेत अर्थ बता रहे हैं तस्माद इत्यादि से ये अभिप्रेत अर्थ बताना प्रारंभ करते हैं इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं भाष्य के अवतरण में कि ननु संसारार्नव वक्षमान योग इत्यादि सर्वोपि वक्षोगी बंध अभिमानिनो जीवस वक्तव्यो न देता तो शंका कारण शंका की कि ये जो संसारण में पतित तत्व का स्वरूप है वक्षमान वक्षमान का संबंध संबंध के साथ वक्षमानदि है जो तम अष्टाया पिपाशाभ्याम अन्वर्जत इत्यादि द्वितीय वाक्य में बताया जाएगा अश्नाया पिपासा का संबंध अब ये कहते हैं कि ये जो भूख प्यास आदि है इनका संबंध तो होना चाहिए ये सारा का सारा बंधन रूप है और तद अभिमानी जो जीव है यानी अषना आदि के आश्रय भूत प्राणादि में तादात्म्य अभिमान करने वाला और उनके धर्म अष्नायादि को अपने धर्म समझने वाला वो जीव है तो तद अभिमानी शब्द से लेना है अषनायादि धर्म तथा उनके धर्मी धर्म में तादात्म्य अभिमान धर्मों में मम अभिमान करने वाला जो जीव उषि में ये सब बंधन बताना उचित होता जीवश वक्तव्यो वक्तव्य का कर्म है ये बंध और बंध क्या है तो ये संसारणोपति तत्व और संसारणोपति तत्व का स्वरूप क्या है वक्षमान अष्ट योग ये सारा बंधन है और इस बंधन का कथन होना चाहिए जीव के लिए जीव जीवबद्ध है ऐसा कहना चाहिए न कि देवता न देवता नाम देवताओं को इस बंधन का कथन करना अनुचित है और प्रथम वाक्य में श्रुति ने देवताओं को ही संसारणोपत बताया संसारणोपती तत्व रूप बंधन देवताओं में बताया गया ये अनुचित लगता है ये शंका करने वाले का अभिप्राय है यदि शंका का समाधान करने के लिए कोई ऐसा कहे वेदांती का शिष्य कि तासाम तत्र तत्र, तद उक्तम। तो तासाम अपि अपि तत्र तत्र अभिमानो अस्ति इति तो देवतानाम किनो त्राभिमस्ती तदसा देंताने वक्षा अश्नाया पिपाशादिपन्ध मे अभिमान देवताओं का भी है कि हम भूखे प्यासे हैं, भूख प्यास हमारा धर्म है ऐसा अभिमान देवताओं को भी होता है अरे अभिमान जिसको है उसको कहा जाएगा बद्ध तो जैसे जीव में अभिमान है ऐसा देवताओं में भी अभिमान है इसलिए देवता भी बद्ध कोटि में ही आते हैं इसलिए कहते हैं तद उक्तम बंधन देवताओं को भी कहा गया इति यानी इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए शंक नियम ऐसी शंका वेदांति के विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए ये कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी क्यों नहीं करनी चाहिए इसमें हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि तथापि प्राधान्यतो प्राधान्यों जीव विहाय अप्राधान्यों आभिमानषु तदुक्ते अभिप्रायो वक्तव्य ये पूर्व पक्षी कह रहा है इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए तो कहते प्राधान्यतो अभिमानिनम जीवम विहाय अब संसार में दोनों का अभिमान है ये निश्चित हुआ जीव का भी देवताओं का भी पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहे हैं कि अष्टायादि में अभिमान जीवों का भी है देवताओं का भी है तो फिर दोनों में बंधन कहना उचित है ऐसा यदि वेदांति का शिष्य कहें तो कहते नहीं दोनों का अभिमान एक जैसा नहीं है जीवों में मुख्य अभिमान है अष्नाया पिपाशादी विषय को इसलिए कहा कि प्राधान्यतो तो हो अभिमानीनम जीवम तो प्रधान रूप से अष्नायादि पिपासा में अभिमान करने वाला जो जीव उस जीव को छोड़ करके अप्राधान्य तो अभिमानीशु ये देवतासु का विशेषण है देवतासु का अध्यार कर दीजिए विशेष पद का तो प्रधान रूप से अष्टायादि विषयक अभिमान जिनमें हैं ऐसी देवताओं में तदुक्ते तदुक्ते संसार संसार कथन कथन कहो या बंधन का कथन कहो तदुक्ते में अर्थ है संसार पति तत्व रूप बंधन और उस बंधन का बंधन की जो उक्ति है एने कथन है उस कथन का अभिप्रायो वक्तव्य तो श्रुति प्रधान जीव को छोड़ करके देवताओं में संसार पति तत्व जो बता रही है यह बताने वाले श्रुति का अभिप्राय बताना आवश्यक है अभिप्रायो वक्तव्य ये पूरोपक्षी की शंका है आ? क्यों बीच में अवान्तर समाधान वेदांति के शिष्य इस प्रकार करते हैं तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी ने कहा कि इस प्रकार की शंका तुम नहीं कर सकते समाधान इस प्रकार का हमारी शंका का पूर्व पक्ष की मुख्य शंका क्या है कि जीव में संसार पति तत्व तो बताना चाहिए न कि देवताओं में क्योंकि पिपासा रूप संसार में अभिमान जीव का है पूर्व पक्षी ने कहा जिसका अभिमान होगा अषनायादि विषयक जिसमें अभिमान होगा उसको संसार पतित कहना उचित है बद्ध कहना उचित है यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है ठीक है तो पूर्व पक्षी मानते हैं कि अषनायादि में देवताओं का मुख्य अभिमान नहीं है जीव का मुख्य अभिमान है पहले तो सामान्य रूप से अभिमान कहा तो जीव का अभिमान होने से जीव का कथन करना चाहिए तो वेदांत के शिष्य ने कहा यदि संसार बंधन का प्रयोजक अभिमान ही है अषनायादि में तो अषनायादि विषयक अभिमान जैसे जीव में है ऐसे अष्टायादि विषयक अभिमान तो देवताओं में भी है इसलिए देवताओं में संसार पति तत्व कथन उचित है इस प्रकार की शंका वेदांती सीधे नहीं लेकिन वेदांती के विद्यार्थी यदि करते हैं पूर्व पक्षी के प्रति शंका तो पूर्व पक्षी ने कहा यति शंका नियम वेदांती के विद्यार्थी को यह शंका नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए कहते हैं यद्यपि दोनों में अभिमान है जीव में भी देवता में भी अष्न विषयक, लेकिन प्रधान अभिमान है जीव में और अप्रधान यानी गौण अभिमान है देवता में तो प्रधान अभिमानी जीव को बद्ध कहना छोड़ करके क्यों गौण अभिमानी देवता को यहाँ पर कहा जा रहा है बद्ध संसारतीत ये शंका कि तो लेकिन श्रुति ने कहा है शुरुत, और श्रुति अनाशंकनीय भी होती है तो क्या अभिप्राय हम अभिप्राय नहीं समझे हैं इस श्रुति वाक्य का देवता को संसार पतीत बताने वाली श्रुति का वो अभिप्राय आपको बताना पड़ेगा ये यहां पर कहा कि तदवुक्त अभिप्रायो वक्तव्यत आह तो इति ननु ननु शब्द का अर्थ है शंका तो इस प्रकार की शंका होने पर आह यानी भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी का सिद्धांति की ओर से समाधान कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये इसका समाधान है आगे हैं भाष्य में देखिए तस्मात्न आदि देवता अप्पे लक्षणानि अलक्षणापी या गतिर व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सासार दुःखोपाय अर्थ अत्र ये जो गतिर व्याख्याता इसके पास पूर्ण विराम है वहां तो पूर्ण विराम की जरूरत नहीं है यहाँ अत्र यहाँ हो तो अच्छा है वो पूर्ण विराम अत्र के पास होना चाहिए यहां जाकर के वाक्य पूरा हो रहा है ना तो तस्मात अग्न आदि देवता अप्यक्ष लक्षणापी या गतिर व्याख्याता जो उपनिषद भाग से पूर्ववर्ती भाग है ज्ञानकांड से पूर्वर्ती कांड यानी कर्म कांड वेद का ऐत्रे उपनिषद हैं ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के कर्म कांड में ये बताया कि कर्म और उपासना के समूचे अनुष्ठान से अग्नि आदि देवताओं का सायुज्य अग्नि आदि अग्निदि आप्यर्थ है आदि देवता का सायुज्य रूप जो ओ गति बताई गई है यानी फल बताया गया है किसका ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान का वहां ज्ञान का अर्थ है उपासना तो उपासना एवं कर्म के समुच्चय अनुष्ठान का फल भूत देवता अप्य रूपा जो गति बताई गई है यानी फल बताया गया है गतिशब्द का अर्थ है यहाँ फल सापि न अलम अलम का तो अर्थ होता है पर्याप्त और न अलम का अर्थ निकलेगा पर्याप्त नहीं है वह देवता अप्य रूपा जो गति है किसी को प्राप्त हो जाए तो उतने मात्र से ये जो संसार दुख है उस संसार दुख का नाश नहीं होता है उपशम नहीं होता है तो संसार दुखों दुखोपाय न अलम तो संसार रूपी दुख का विनाश करने में पर्याप्त नहीं है देवता अप्य रूपी गति अलम नास्ति, इसका कर्ता हो जाएगा ये गति अयम अर्थो अत्रा, अयम विवक्षितो अर्थ अत्र तो अत्रा याने ता ए, ता देवता महत्व प्राप्तन इस वाक्य में यह अर्थ अभिप्रेत है इसी अभिप्राय से यह वाक्य श्रुति में आया हुआ है देवताओं को भी बद्ध बताने के लिए संसार पतीत ही बताने के लिए तो अग्नि देवता का साहुज्य प्राप्त करने पर भी संसार बहिर्भूत नहीं हो पाता वो संसार अंदर, के अंदर ही रहता है भूख भू आदि रूप जो संसार है उससे युक्त ही रहता है ये अर्थ निकलेगा नहीं इस वाक्य का अब थोड़ी टीका है इसको देखिए तस्मात इत्यादि का थोड़ा सा अर्थ करते हैं टीकाकार अन्वय बताते हैं यस्मात संसार अर्णव पति तत्व तासाम तस्मात्थ तो तस्मात् मूल में उसके द्वारा अपेक्षित यस्मात शब्द का अध्यय होगा यद तदर नित्य संबंध होता है ना इसलिए यस्मात्सारणोपति तो तत्व तासाम तासाम यानी तो जिस कारण से देवता भी संसार सागर पति हैं संसार सागरांत पाति ही हैं यानी बद्ध ही है उस कारण से देवता अप्य रूप फल भी समस्त संसार दुख का उपशम करने के लिए समर्थ नहीं है यह तस्मात् अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं ये जो संसार दुख का लिखा है ना तो संसार दुख के विषय में लिखते हैं क्या है कि महारौरवादी अनेक निरय गति पाठ उक्त गतिर यथा नालम तथा सापि नालम इति पूर्वेण अन्वय तो टीकाकार को यहां पाठांतर प्रतीत होता है सर्व संसार दुखों दुखोपाय के जग ऐसा आ, ऐसा है कि महारौरवादी अनेक निरय गति रीव नालम संसार दुखों दुखोपाय तो रहने देना ये नालम के पास में ये आएगा महारौरवादी अनेक निरय गति रिव तो रिव में इव है ना वो इव यथार्थ में है तो ये दृष्टांत तो होगा तो जैसे संसारांतर्गत महारौरवादी अनेक नरक स्थानों की प्राप्ति रूप जो फल हैं, गति वह संसार दुखोपम के लिए आलम नहीं है ऐसे देवता ये दृष्टांत हुआ ऐसे देवता अप्य रूप गति भी संसार दुख का उपशम करने में समर्थ नहीं है ऐसा अन्वय जब दृष्टांत के लिए महारौरवादी अनेक निरय गति रिव ऐसा पद प्रयोग यहाँ पर होगा यदि टीकाकार को किसी पुस्तक में मिला होगा इसलिए लिखते हैं टीकाकार तो ऐसा अन्वय करना और दोनों पक्ष में जब वो नहीं होगा दृष्टांत दृष्टान्तवाचक पद तब भी अर्थ यही है कि देवता आप्य रूप गति संसार का उपशम नहीं कर सकती विनाश नहीं कर सकती संसार दुख का ये ध्यान में आना आ विवक्षित अर्थ हुआ पूर्व पक्षी ने ये पूछा था ना कि देवताओं में संसार पति तत्व बताने का क्या अभिप्राय है तो ये अभिप्राय है कि देवता भी संसार अंतपाती ही होने से जो समस्त संसार दुखों का उपशम करना चाहता है साधक उसके लिए यह देवता आप पे पर्याप्त साधन नहीं है जो कर्म उपासना समुचे अनुष्ठान से देवता आप पे प्राप्त हो रहा है उतने मात्र से संसार से मुक्ति नहीं होगी अब य एवं तस्मात इसके अवतरण में लिखते है टीकाकार कि तद विवक्षाया अपि प्रयोजनम आह तद विवक्षा यानी ये जो देवता अप्य रूप गति भी संसार दुख का उपशम करने में असमर्थ है ये हुआ इस अर्थ विशेष जो विवक्षा उसे तद कहा जाएगा और इस विवक्षा का फल क्या है उसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार यत एवं इत्यादि वाक्य से कि यत एवं तो जिस कारण से ऐसा है तो इस एवं का अर्थ निकलेगा कि देवता अप्य रूप गति भी संसार दुखों दुखोपम के लिए असमर्थ है ये मोह का मतलब जिस कारण से इसलिए जो संसार उप दुखों दुखोपम चाहता है उसे संसार दुखों दुखोपम का साधन कोई और ही खोजना होगा वो और साधन है ज्ञान ही नान्य पंथा विद्यते तेयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया ज्ञान ही समस्त संसार दुखोपे समर्थ है यह अर्थ निकलेगा तो एवं विदित्वा इसके विषय में लिखते हैं भाष्य में पहले देखिए कि एवं विदित्वा परम ब्रह्म आत्मा सर्वभूतानां च, तो आत्मन यानि मेरा अपना स्वयं का तम पदार्थ का और सर्वभूता से लेना बाकी प्राणियों की भी आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप मेरा तथा बाकी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप वो कौन है परम ब्रह्म परम ब्रह्म यानी निर्विशेष आत्मा निर्विशेष ब्रह्म ही हम सब की आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है तत्व है और वो आत्मा कैसा है तो कहते यो वक्षमान विशेषण और प्रकृत जगद उत्पत्ति स्थिति संगार हेतुत्व सर्व संसार दुखोपा वेदितव्य तो जो सब की वास्तविक आत्मा है अर्थात सबका पार्थिक स्वरूप है परब्रह्म वही वेदितव्य है किसके लिए सर्व संसार दुखोपम के लिए ब्रह्मात्म एक ज्ञान ही संसा, संसार सर्व दुखों दुखोप का उपाय है जिसका ज्ञान सर्व संसार दुखों दुखोपम का हेतु है वह सर्वात्मा ब्रह्म कैसा है इसे स्पष्ट करने के लिए विशेषण है कि यो वक्षमान विशेषण तो जिसके आगे विशेषण बताए जाएंगे एष ब्रह्मा येष इंद्र यानी सर्वात्मत्व उसमें बताया जाएगा और प्रकृत यह और जो प्रकृत हैं किस रूप में प्रकृत हैं तो जगत उत्पत्ति स्थिति संगार तो जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय के कारण के रूप में जो प्रकृत है श्रुति ने स सईक्षत लोकानु सृजा यहां से स शब्द को स शब्द से ग्राह्य जो अखंड एक रस परमात्मा है उसी को जगत की उत्पत्ति स्थिति संगार का हेतु बताया है ना, तो इसलिए उसे कहा गया प्रकृत यह जगत उत्पत्ति स्थिति संगार हेतुत्व न पूर्व में जो यो है ना उसको यहां पर भी ले आना प्रकृत के पास में भी जो वक्षमान विशेषण है और जो जगत आदि के हेतु हेतु के रूप में प्रकृत है यानी उपक्रांत है उपक्रम में उक्त है सर्व संसार दुखों दुखोपाय वेदितव्य वही एक जानने योग्य है उसी का बोध समस्त संसार दुखों दुखोप का कारण है ये अभिप्रेत अर्थ विवक्षा का फल होगा देवताओं को संसार अंतपाती बताने का उद्देश्य तो है कि देवता भाव के प्रापक साधन में मोक्ष दिलाने का सामर्थ्य नहीं है और इस विवक्षा का फल है कि एक ही मोक्ष का साधन होगा वो आत्म साक्षात्कार ये दिखाने के लिए गौण अभिमानी जो देवता उनमें भी संसार पति तत्व का कथन है ये यहां पर कहा जा रहा है थोड़ी टीका है टीका को देखिए एवं विदित्वा इसका अर्थ करते हैं कि नालम नालम इति इति विदित्वा विदित्वा विदित्वा यहाँ पर जो है ना यह तो एवं तस्माद विदिव तो एव दोनों एवं शब्द से ग्राह्य है देवताओं का संसार्तपातित्व तो देवता भी सर्व संसार दुखों दुखोप में समर्थ नहीं है ऐसा जान करके ये एवं इदित्वा का अर्थ निकलेगा तो ये तो एवं तस्माद एवं इदित्वा इसका अर्थ हो गया तो फिर मुमुक्षु जो है समस्त संसार दुखों दुखोप चाहता है उसे समस्त संसार दुखों दुखोपम का कोई ना कोई उपाय बताना पड़ेगा ना तो उपाय बताया गया आत्मज्ञान ही ये परम ब्रह्म इत्यादि से आगे लिखते हैं टीका में टीकाकार आत्मनः सर्वूताना च आत्मा य आत्मा वा वाईद इत्यादि जगदुत्पत्ति हेतुत्वेन यह प्रकृतः स परम ब्रह्म वेदित ऐसा भाष्यवाक्य का अन्वय करना कि मेरी तथा सभी प्राणियों की जो आत्मा है और जो आत्मा वा इदम एक व इत्यादि उपक्रम वाक्य में जगत उत्पत्ति आदि हेतु प्रकृत है स परम ब्रह्म वह आत्मा ही सर्वात्मा ही परब्रह्म है ऐसा वेदित ऐसा जानना चाहिए ये ज्ञान सर्वसंसार दुखोप में समर्थ है अब दूसरी एक शंका है कि नु यश पंथा एक इति वा उथ कर्म संबंधी सगुण ब्र्मात्मज उक्तत्वात् केवल इति नो आत्म्ञानशंक्यष पंथ इदीना ब्रह्मात्म विज्ञान एव उक्तं, उक्त न कर्म तस्य ज्ञान तकवाक्य संसार हेतुत्व अवगमेना सत्यत्व हेतुवेन सत्योगात तो ये कह रहे हैं ननु याने शंका है क्या तो इत्यादि जो वाक्य हैं एष पंथा येत कर्म एत ब्रह्म ये तत्त सत्यम इत्यादि उपक्रम्य इस वाक्य से उपक्रम करके प्रारंभ करके आगे कहा गया उ तो उत्थम का अर्थ है हिरण्यगर्भ। दो नंबर टिप्पणी में उक्त शब्द की उत्पत्ति बताते हुए अर्थ कर दिया हिरण्य गतिषति जगत उक्तम ऐसी करते हैं उक्त शब्द की तो उक्त शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ हिण्य निकलता है तो हिरण्यगर्भ गर्भ तत्व ये उक्तम उक्तम हुआ इति इत्यादि न कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्मज्ञान उत्तवा तस्वोक्ष साधन ये पूर्वपक्ष की शंका है कि ये जो वाक्य हैं ये पंथा येत कर्म इत्यादि इसमें जो ब्रह्म का कथन है ये त्रह्मत सत्यम इत्यादि से वह कर्म संबंधी सगुण ब्रह्म बताया गया है तो सगुण ब्रह्म का कथन होने से सगुण ब्रह्म उपासना सगुण ब्रह्म ज्ञान तो कहलाता है उपासना तो इसलिए क्या होगा कि ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम यानी कर्म संबंधी ब्रह्मात्म विज्ञानम एव उक्तम ऐसा लगाना न कर्म समुचितम ज्ञानम अच्छा ये एक पंक्ति नीचे आया मैं वो कर्म संबंधी सगुण ब्रह्मात्म ज्ञान से उक्तवाद तोक्ष साधन न उक्त केवल आत्मज्ञानम ज्ञान मत्र इसलिए तस्य से वह सगुण ब्रह्म कर्म संबंधी जो सगुन ब्रह्म है उस सगुण ब्रह्म का ज्ञान ही क्या है मोक्ष का साधन है तस्से व मोक्ष साधनत्वा सगुण ब्रह्म विद्या को ही मोक्ष का साधन मान लिया जाए न केवल आत्मज्ञान मात्र केवल आत्मज्ञान मात्र का मतलब हुआ निर्विशेष आत्मबोध तो निर्विशेष आत्मबोध मात्र को आप मोक्ष का साधन मत मानो ये पूर्व पक्ष की शंका हुई यानी कर्म उपासना कर्म ज्ञान समुच्चय को जो मानना चाहता है मोक्ष का साधन उसकी ये शंका है इसका समाधान करते हुए लिखा जा रहा है टीका में भाष्य का अभिप्राय किष पंथ इत्यादिना ब्र्मात्म विज्ञानम उत्तम न कर्मसमुचित ज्ञान कहते कर्म एक ब्रह्म इत्यादि वाक्य से क्या हुआ तो कहते हैं ब्रह्मात्म एक ज्ञान सेव उक्तवाद ब्रह्मात्म ज्ञान सेव में येकार बता रहा है कर्म संबंधी नहीं निर्विशेष ब्रह्मात्म ज्ञान का ही कथन इस वाक्य से हुआ है किस वाक्य से जिस वाक्य को पूर्व पक्षी कर्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादक मानना चाहते थे उसी वाक्य को सिद्धांती कहते हैं वह वाक्य ब्रह्मात्म विज्ञान मात्र का ही बोधक है उसमें ब्रह्मात्म एक तो विज्ञान ही कहा गया है न कर्म समुचितम ज्ञानम यानी कर्म के साथ जिसका समुच्चय होता है ऐसा सगुण ब्रह्म ज्ञान उस वाक्य में नहीं कहा गया निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का ही प्रतिपादक ये वाक्य है आपका यश पंथ इत्यादि तो न कर्म समुचित ज्ञानम क्यों तो कहते इसलिए कि तक वाक्य न संसार हेतुत्वअवगमेन तो सत्यत्व अयोगा तो तस्य उक्त तो उक्त तो वाक्य है ये येष पंथातर्म ये एतम ये इससे पहले आया हुआ वाक्य वो वाक्य है तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने बताया आत्ता भवति सर्व जात आद्यो वावती वाक्यन तो ये अत्री आद्य संबंध बताने वाला वाक्य है आत्ता यानी भोक्ता आद्य यानी भोग्य तो भोग्य भोक्त्री को बताने वाला जो वाक्य उसको लेना इस वाक्य से यहाँ पर तस्य शब्द से तस्य उक्त वाक्य न तस् से नहीं तस्य का तो अर्थ निकलेगा कर्म समुचित तो सगुण ब्रह्म ज्ञान और उक्त वाक्य शब्द से लेना इस वाक्य को भोक्ता आता तथा आद्य को बताने वाला वाक्य वो है उक्त वाक्य और इस उक्त वाक्य से संसार हेतुत्व अवगमे तो संसार हेतुत्व का ज्ञापन होने से सत्यत्व अयोगात तो इसमें फिर जो संसार और संसार का साधन है ये दोनों परमार्थ सत्य नहीं है साध्य साधन भाव मात्र कल्पित है ना। परमार्थ सत्य वस्तु तो अद्वैत है वहां पर न साध्य है न साधन है इसलिए क्या होगा इसमें सत्यत्व की अनुपपत्ति होगी इस वाक्य को येष पंथा ये तत्कर्म एत ब्रह्म एतत सत्यम इस वाक्य में सगुण ब्रह्म विद्या कर्म संबंधिनी बताई गई है ऐसा कहेंगे तो यह वाक्य संसार हेतु को ही बताने वाला हो जाएगा सगुन ब्रह्म विद्या में संसार हेतुत्व तो ज्ञापित होगा और संसार का हेतु सगुण ब्रह्म ज्ञान उसे सत्य नहीं कहा जाएगा फिर और यहां पर तो सत्य का सगुण ब्रह्म तो जो भी सगुण यानी विशिष्ट है वेदांत मत में विशिष्ट मात्र कल्पित है ना वो सत्य नहीं हो सकता तो जो विशिष्ट ब्रह्म है गुण विशिष्ट ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है उसमें उपाधि अंश कल्पित होने से विशिष्ट को भी कल्पित माना जाता है तो सत्यत्व का अवगम नहीं होगा और यदि लेकिन यह श्रुति में सत्यम ये विशेषण दिया है ना, जिसे बताया गया कर्म ब्रह्म और सत्य कर्म रूप यानी कर्म इसी में कल्पित होने से इसको कर्म भी कहा जा रहा है सर्वात्मा है नहीं है जैसे मिट्टी को घड़ा भी कहा जा सकता है मिट्टी का कार्य होने से कारण का वाचक शब्द कार्य में भी प्रयुक्त होता है ना और कार्य का वाचक कारण के लिए भी आता है तो ये तत्कर्म यानी यही ब्रह्म कर्म है यही ब्रह्म सत्य है ये सब दिखाते समय उसमें सगुन ब्रह्म में सत्यत्व की उपपत्ति नहीं होगी और निर्गुण ब्रह्म अर्थ करेंगे तो सत्यत्व सिद्ध होगा इस अभिप्राय से लिखा कि उक्त वाक्य तस्य संसार हेतुत्व तो तस्य न तस् ब्रह्मना तो सगुन ब्रह्म में तो संसार हेतुत्व तो अवगत हुआ क्योंकि सगुन ब्रह्म उपासना ब्रह्म विद्या क्या करती है देवता आप्य रूप फल को प्राप्त कराती है और देवता आप्य संसार बहिर्भूत तो फल नहीं है ना संसार अंतर्गत फल है तो सत्यत्व अयोगात तो इसलिए सत्यत्व संभव नहीं हो पाएगा किसमें यह सगुण ब्रह्म विषयक ज्ञान इस वाक्य से बताया जा रहा है साधन मोक्ष का ऐसा मानने पर सत्यत्व की अनुपपत्ति होगी इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान की तस्मात् पंथा कर्म्रतत्सत्यम यदत पर ब्रह्मात्मज्ञानम जो पर ज्ञान है वही सत्य है वही ब्रह्म रूप है वही कर्म है का मतलब रूप है और आगे कहते हैं नान्य पंथा विद्यते अयनायी मंत्रवर्णात यह मंत्रवर्ण भी बताता है कि अन्य पंथा यानी अन्य साधन आयन यानी मोक्ष के लिए नहीं है सर्व दुखोपम रूप जो मोक्ष है उस मोक्ष के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है आयनाय अन्य पंथा न विद्यते का अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए यस्मात् कर्म सहितस्य प्राण विज्ञानस्य संसार तस्मात् इति इति एतद् तदेव संसारेम्ञ तो यस्मात् कर्म सहितस्य प्राण विज्ञानस्य संसार तस्मात् इति तो जिस कारण से कर्म सहित प्राण विज्ञान वो प्राण है सगुण ब्रह्म और प्राण विज्ञान हुआ सगुण ब्रह्म विद्या वह संसार फलक ही है उसमें संसार फलत्व तो ही है जिस कारण से तस्मात तस्मात्ष पंथा उस कारण से केवल ब्रह्मात्म ज्ञान रूप जो साधन है पंथा यानी साधन वो मोक्ष का साधन है तो ये पंथा ब्रह्मात्म विज्ञान तदेव उक्तम इति अन्वय जो ब्रह्मात्म विज्ञान है उसी कोष पंथा इस वाक्य से कहा गया है ऐसा मूल भाष्य में अन्वय करना अब ये जो नान्य पंथा न्यपंथ विद्य अयना श्रुतिथि न रहे हैं टीकाकार कि तमेव नान्य पंथा विद्यते इति अन्य केवल आत्मविज्ञान वेत्रिक्त पथ उक्तम एव पंथा नान्य इति तो तमे वो विदित्वा अतिमृत्युमेति इत्यादि श्रुति वचनों के आधार पर भी यह निश्चित होगा कि केवल आत्मविज्ञान ही से अतिरिक्त बाकी साधन का मोक्ष के प्रति निषेध श्रुति कर रही है इसलिए उक्तम उत्तम एवज्ञानम यानि निर्विशेष ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान ही पंथा यानि साधन है किसका मोक्ष का इस अभिप्राय से कहा नान्य पंथा विद्यते अयना भाषा में नान्य पंथा विद्यते अयनाय मंत्र वर्णात थोड़ी टीका है समय हो गया है तो इसको कल देखते हैं हम लोग